पुनार, उमा एक दिन शुम्भ और और के सेवक चंड और मुंड ने देवी को को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित होकर सुध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले महाराज हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखा पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है चंदमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुम्भ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूध भेजा और कहा दूध हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है तुम वहाँ जाओ और उसे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणी सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला दूत ने कहा देवी दैत्य शुंभा अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है उसका छोटा भाई निशुम्भ भी वैसा ही है शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सुरेश्वरी उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीत उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देवभाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो सब रत्नों के ऊपर स्थित हो इसलिए तुम कामजनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो दूध के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण महामाया ने इस प्रकार कहा देवी बोली दूध तुम सच कहते हो तुम्हारे क्वसन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है परंतु मैंने पहले से ही एक प्रतिज्ञा कर ली है उसे सुनो जो मेरा घमंड चूर कर दे जो मुझे युद्ध में जीत ले उसी को मैं पति बना सकती हूँ दूसरे को नहीं यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा भी करे देवी की यह बात सुनकर धानव सुग्रीव लौट गया वहाँ जाकर उसने विस्तारपूर्वक राजा को सब बातें बताई दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला धूम्राक्ष हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है तुम शीघ्र वहां पर जाओ जैसे भी हो वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए शुम्भ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्र धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा नितंबिनी मेरे स्वामी के पास चलो नहीं तो तुम्हें मरवा डालूँगा मेरे साथ साठ असुरों की सेना है देवी बोली वीर तुम्हें दैत्य राज ने भेजा है यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूँगी परंतु युद्ध के बिना मेरा वहाँ जाना असंभव है मेरी ऐसी ही मान्यता है देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा परंतु महेश्वरी ने होम की उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती है धुम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला इस समाचार को सुनकर प्रतापी ने बड़ा क्रोध किया वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रख गया जिसने क्रमशः चंड मुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण जशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानवीर बोले देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे वामे शुंभ को अपना पति बना लो लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं शुम्भ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कराकर सरस मधुरवाणी में बोली देवी ने कहा अर्द्वित महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है जो सदा शिव कहराते हैं वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है उन्हें सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ झूठ बोलते हो क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर दैत्य दे बोले हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड से महान असुर दृतबीज को मार डाला वे देववैरी असुर द्वेशबुद्धि करके आए थे तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं